ओ oh. श्य ओ शांति शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष्य वंदे पुनः गुररात्मे मूर्तिभागिनेोमव्यादेहाय दक्षिणाममूर्त नम ओ शांति शांति शाति प्रस्थान त्रय अंतर्गत स्रोत प्रस्थान कहा जाता है उपनिषदों को उपनिषदों में प्रसिद्ध दस उपनिषद हैं वे जिन पर भगवान शंकराचार्य जी का प्रसन्न गंभीर भाष्य है उनमें प्रथम उपनिषद है ईशा वाष्योपनिषद वेद मंत्र तथा ब्राह्मण दो विभागों में विभक्त हैं दोनों को वेद कहा जाता है मंत्र को भी ब्राह्मण को भी मंत्र ब्राह्मण योर वेद संज्ञा ऐसी प्रसिद्धि है कि मंत्र और ब्राह्मण दो विभागों में विभक्त राष्ट्र ग्रंथ राशि का नाम वेद है उसमें मंत्र भाग की यह उपनिषद है उस वेद के अवांतर चार नाम हैं अलग अलग रिकयजु साम अथर्व यजुर्वेद भी शुक्लयजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद से दो प्रकार का है शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध वर्तमान में दो शाखाएं हैं माध्यनिन शाखा कानव शाखा तो कानव शाखा के मंत्र भाग की यह ईशा वाष्योपनिषद है जिस पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है कानवशाखा की ईशावास्योपनिषद पर यजुर्वेद में मंत्र भाग में चालीस अध्याय हैं उसमें से चालीसवा अध्याय जिसमें अठारह मंत्र हैं उनका नाम है ईशावास्योपनिषद और उसी 40वें अध्याय पर 18 मंत्रात्मक 40वें अध्याय पर जिसका नाम ईशावाश उपनिषद है शंकराचार्य जी का भाष्य है कानवशाखा की उपनिषद पर ओ वेद तो अनादि है और शुरू में तो पूरा एक ही वेद नामक ग्रंथ था लेकिन जैसे जैसे वेद अध्येताओं के अंदर मेधा की कमी होती गई तो संपूर्ण वेद को सुन करके वैसा का वैसा धारित करके रखना कठिन सा होने लगा इसलिए भगवान के ही ज्ञान कला के अवतार व्यास जी ने उसके चार भाग कर दिए और अपने शिष्यों को कहा कि इतना इतना तुम वेद का भाग सुरक्षित रखो और फिर उन वेदों में भी पूरा पूरा वेद एक एक वेद धारण करना भी कठिन हो रहा था तो जिस शिष्य को उस वेद का जितना भाग सुरक्षित रखने के लिए कहा गया वो शिष्य माना गया उस शाखा का प्रवर्तक उतने उतने की एक एक शाखा हो गई और इस प्रकार ये शाखाए बनी वस्तुतः मूल में तो एक ग्रंथ है वेद हां लेकिन वर्तमान में उस सब की सब उपलब्ध नहीं है तो जो उपलब्ध है येजुर्वेद की शाखाएं वर्तमान में वे कानव शाखा माध्यन शाखा नाम से उपलब्ध है उस उसमें से कानव शाखा की मंत्र भाग की चालीसवे अध्यात्मक यह ईशा वशोपनिषद है ऐसे उपनिषद शब्द का अर्थ होता है यौगिक अर्थ उप पूर्वक और निउपसर्गपूर्वक शीध धातु से द्री विशरण गव साधनेशु धातु से क्विप्रत्य होकर के करता अर्थ में उपनिषद बनता है तो उपनिषद शब्द का अर्थ निकलता है जो आ, ब्रह्म का निश्चित रूप से अति समीपता से अधिकारी को लाभ कराती है उसे उपनिषद कहा जाता है तो अत्यंत सामिप्य तो माना जाता है स्वयं का ही स्वयं से उपशब्द सामिप्य अर्थ में आता है इसलिए सामिप्यन और नीका अर्थ है निश्चित रूप से और सद धातु गति विशरण अवसाद ये तीन अर्थ में है ना तो गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है तो अत्यंत समीपतया ब्रह्म की प्राप्ति कराती हैं जो उसे कहा जाएगा उपनिषद तो अत्यंत समीपतया ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ होता है आत्म रूप से प्राप्ति तो ब्रह्म की आत्म रूप से प्राप्ति अधिकारी को कराती हैं अहम ब्रह्मास्मि इत्या का ब्रह्म विद्या इसी ब्रह्म विद्या से ही ब्रह्म आत्म रूप से प्राप्त होता है अधिकारी को इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विद्या मुख्य अर्थ और विशरण शब्द का अर्थ नाश भी होता है तो समीप में रह करके अविद्या तथा तत्कार्य संसार का जो विचरण निश्चित रूप से करती है उसे कहा जाता है उपनिषद अविद्या तथा तत्कार्य जो संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप इसका विशरण यानी विनाश निश्चित रूप से करती हैं अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या ही इसीलिए भी उपनिषद शब्द का अर्थ निकलता है विचरण जब अर्थ लेते हैं सद्धातु का तो अविद्या तत्कार्य संसार की विनाशक ब्रह्म विद्या और अवसादन जब अर्थ लेते हैं अवसादन शब्द का अर्थ होता है शिथिलता शैथिल्य तो ये जो आविद्या का कार्य है जन्म मरणादि रूप संसार इसे ब्रह्म विद्या शिथिल कर देती है सगुन ब्रह्म विद्या जो उपनिषदों में बताई गई है वह आ, अपने अधिकारी उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा करके उसके जन्म मरण आदि को शिथिल कर देती हैं इसलिए उपनिषदों में उपासनाएं भी बताई गई है ना वो सगुन ब्रह्म विद्याएं हैं उनका फल है ब्रह्म उत्तरायण मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति और जिसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है तो फिर इस कल्प में उसका इस संसार में आना नहीं होता यदि प्रतिक करके गया तो कल्पांतर में भले ही आ जाए, लेकिन इस कल्प में उसका जन्म नहीं होता जैसे स्वर्गादि में गए हुए व्यक्तियों का तत्काल जन्म होता है क्षिणे पुण्य मृत्यलोकम विषयती इसी आ, कल्प में आ जाते हैं ऐसे ब्रह्मलोक में गए हुए उपासकों के विषय में श्रुति कहती है कि इम आवर्तम इस मानव सृष्टि में वो नहीं आता इस कल्प के उसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति नहीं होती कल्पांतर में भले ही हो जाए तो शिथिलीकरण हो गया न अवसाधन अर्थ को लेकर के तो सगुन ब्रह्म विद्या जब उपनिषद शब्द के द्वारा प्रतिपादित तो, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित तो सगुन ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ करते हैं तो सद्धातु का शिथिलीकरण अर्थ लेकर के वो सगुन ब्रह्म विद्या अर्थ निकलता है तो मुख्य अर्थ तो उपनिषद शब्द का हो जाता है उभय प्रकार की ब्रह्म विद्या सगुन ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या अवसाधन अर्थ को लेकर के सगुन ब्रह्म विद्या अर्थ होता है और विशरण तथा गति अर्थ को लेकर के निकलता है उसका अर्थ निर्गुण ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का और यहां ग्रंथ राशि के लिए उपनिषद कहा जा रहा है जो वेदों का ज्ञान कांड है प्रतिपाद्य विषय भेद से वेद के अबांतर दो प्रकरण हैं, जिसे कांड शब्द से कहा जाता है वेद का प्रतिपाद्य अर्थ है धर्म और ब्रह्म तो धर्म को बताने वाला वेद कर्मकांड कहलाता है और ब्रह्म को बताने वाला जो वेद का प्रकरण है उसे ज्ञानकांड कहा जाता है इस प्रकार ये कर्मकांड ज्ञानकांड भेद से दो विभागों में विभक्त जो वेद है उसमें से ज्ञानकांड का नाम है उपनिषद यद्यपि उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ तो ब्रह्म विद्या है ये बताया गया और उस ब्रह्म विद्या का साधन उपनिषद होने से ग्रंथ ये जो ज्ञान कांड है वेद का वह होने से ब्रह्म विद्या ये तो एक प्रकार से प्रमा है ना और उसका उत्पादक जो प्रमाण है उस प्रमाण को कहा जाता है प्रमा का साधन तो प्रमा उपनिषद का मुख्य अर्थ है उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ प्रमा के प्रति प्रमाण रूपे न, साधन ज्ञानकांड होने से ज्ञानकांड को भी कहा जाता है गौण रूप से उपनिषद तो प्रमाण के लिए भी उपनिषद शब्द का प्रयोग हुआ जैसे प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग प्रमा के लिए भी होता है प्रत्यक्ष प्रमा प्रमाण के लिए भी प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रमेय के लिए भी ये घटादी प्रत्यक्ष है कहा जाता है ऐसे यहाँ पर प्रमा तथा प्रमाण दोनों के लिए उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है प्रमा के लिए यानी ब्रह्म विद्या के लिए मुख्य रूप से उसका प्रयोग होता है और गौण रूप से प्रयोग होता है ग्रंथ के लिए प्रमा का साधन होने से वह उपनिषद है उपनिषद का साधन होने से तो उपनिषद शब्द का तो अर्थ निकला ब्रह्म विद्या और गौण रूप से ब्रह्म विद्या उत्पादक ज्ञानकांड ज्ञानकांड सभी वेदों में है लेकिन ये जो यजुर्वेद के मंत्र भाग का 40वां अध्याय यह भी ब्रह्म विद्या का उत्पादक होने से गौण रूप से उपनिषद कहलाएगा इससे भी ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है अध्याय से इसलिए अध्याय भी ब्रह्म विद्या का साधन होने से उपनिषद है अब ईशावासु क्या नाम है यजुर्वेद के संहिता भाग का अध्याय भी उपनिषद है तो ब्राह्मण भाग का जो बृहदारण्य उपनिषद है उसी वेद का कान शाखा का ही ब्राह्मण भाग की उपनिषद है बृहदारणिक उपनिषद वो भी उपनिषद है की जो आठ अध्यात्मक है छांदोग्य शाखा का प्रकरण वो भी उपनिषद है तो सभी उपनिषद उपनिषद है तो अवान्तर इनका भेद सुनिश्चित करने के लिए उपनिषद शब्द से तो सभी वेदों का ज्ञान कांड कहा जाता है लेकिन इनमें अवांतर भेद दिखाने के लिए उपनिषद शब्द के साथ और कुछ जोड़ दिया जाता है तो यहाँ यजुर्वेद की कान व शाखा के दसवें क्या नाम चालीसवे अध्याय का जो पहला मंत्र है वो है ईशा ईशावाश्यम इदम सर्वमच जगत्यान जगत इसमें जो पहले दो पद हैं ईशावास्यम इसमें से म को छोड़कर के अंतिम वर्ण को ईशावास्य इन दो शब्दों को उपनिषद शब्द के साथ जोड़ दिया तो ईशावास्य है ये आकार है अवर्ण उससे अचपर में है उपनिषद का उकार आदिगुण सूत्र से गुण होकर के वो ईशावास्योपनिषद ये नाम हो जाता है ईशावास्य तो ये दो शब्द उपनिषद शब्द के साथ जुड़ गए तो उपनिषद तो सभी वेदों के ज्ञान कांड को बताने वाला सामान्य शब्द है लेकिन उसके साथ जब ईशा वाष्य ये दो शब्द जोड़ देते हैं तो वह ईशा उपनिषद ये नाम केवल 40वें अध्याय को ही बताएगा यजुर्वेद की संहिता का जो चालीसवाध्याय उसी का मात्र नाम ईशा वाष्योपनिषद होगा सबका नहीं बाकी उपनिषदों से उपनिषद शब्द से कहे जाने वाले जो बाकी वेदों के ज्ञानकांड है उसका व्यावर्तन हुआ ईशा वास्य इस विशेषण से विशेषण व्यावर्तक तो होता है ना तो इस प्रकार ईशा वाष्योपनिषद इसमें उपनिषद शब्द का ईशा ईशावास्य यह विशेषण जुड़ा तो मात्र चालीसवा अध्याय ही ईशा वाष्योपनिषद इस नाम से ग्रहण किया जाएगा अठारह मंत्रात्मक ऐसे सामवेद के तलवकार शाखा के नवम अध्याय में ब्राह्मण भाग की भाग के नव अध्याय में आता है उसका नाम है आ, केनु उपनिषद दस उपनिषद हैं उसमें दूसरा उपनिषद आता है केनो उपनिषद उसमें वो भी उपनिषद है क्योंकि उसमें भी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है न? ब्रह्म का प्रतिपादन इसलिए ब्रह्म विद्या का उत्पादक है जो ब्रह्म विद्या का हेतु है उसे उपनिषद कहा जाता है गौण रूप से तो सामवेद के तलवकार शाखा का जो नवम अध्याय है केनेशितम पतती प्रेषित मन इत्यादि से प्रारंभ होने वाला वह भी ब्रह्म विद्या का उत्पादक होने से उपनिषद कहलाता है नवम अध्याय लेकिन बाकी उपनिषदों से इस नवम अध्याय का व्यावर्तन करने के लिए उपनिषद का वहाँ विशेषण जोड़ दिया उसी उपनिषद के प्रथम मंत्र का प्रथम जो पद है वो है केनेशितम में केन किम शब्द का तृतीया का एक वचन केन प्रश्न है ना तो केन शब्द को उपनिषद के साथ जोड़ देते हैं तो केनो उपनिषद जैसे ईशावास्य को जोड़ दिया तो ईशावास्य उपनिषद तृतीय है कठोपनिषद तो वो कठोपनिषद का प्रथम मंत्र तो ऊषण हवा वाद सर्वस ये है उसमें तो पहला पद उषण है उसे न जोड़ करके उस शाखा के नाम से कठ शाखा है और उस कठ शाखा के नाम से कठोपनिषद हुआ कहीं शाखा का नाम जोड़ा जाता है कहीं जैसे छांदोग्य उपनिषद वो भी सामवेद की छांदोग्य शाखा है तो उपनिषद शब्द के साथ छांदोग्य को जोड़ दिया तो छांदोग्य उपनिषद हुआ कहीं मंत्र का प्रथम मंत्र के प्रथम शब्दों को जोड़ा जाता है कहीं शाखा को जोड़ा जाता है कठ उपनिषद छादोग्य उपनिषद इत्यादि में प्रश्नोपनिषद इसमें छह ऋषियों के अलग अलग छह प्रश्न हैं उनका उत्तर आचार्य पिपला जी के द्वारा दिया गया है इसलिए उसे कहा गया प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपनिषद उतने ही ग्रंथ का नाम होगा जो आचार्य पिपला जी के पास आकर के छह ऋषियों ने छह प्रश्न किए और उनका उत्तर आचार्य पिपला जी ने दिया वो प्रश्न उपनिषद हुआ मुंडक उपनिषद वो मुंडक शाखा की होने से मुंडक उपनिषद ऐसे अलग अलग शाखा की उपनिषदों का कहीं शाखा का नाम जुड़ जाता है उपनिषद के साथ तो बाकी उपनिषदों से व्यावर्तन हो जाता है तो यहां ईशावाश्योपनिषद ये नाम पड़ा उपनिषद के प्रथम मंत्र के दो पदों को उपनिषद शब्द के साथ जोड़ करके तो इस प्रकार ये ईशावाश्योपनिषद दस उपनिषदों में प्रथम उपनिषद है और यजुर्वेद का शांति मंत्र है पूर्णमद पूर्णमिदम तो ईशावाश्योपनिषद नामक जो हो चालीसवा अध्याय उसकी व्याख्या करने के लिए भस्कर भगवान प्रवृत्त हो रहे हैं तो इस ग्रंथ का ईशावाश्योपनिषद का व्याख्यान रूप जो कार्य प्रारंभ हो रहा है इस कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए इस उद्देश्य से भगवान भाष्यकार शांति मंत्र प्रारंभ में पढ़ते हैं मंगलाचरण के रूप में क्योंकि श्रुति कहती है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत जो मनुष्य ये चाहता है कि मेरे द्वारा प्रारंभ हुआ कार्य निर्विघ्नतया मेरे से ही संपन्न हो जाए बीच में ही न छूटें विघ्नादि के कारण अधूरा न रहें पूरा हो जाए तो उसके लिए श्रुति कहती है कि ग्रंथ कार्य के प्रारंभ में कार्य के मध्य में कार्य के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए भाष्यकार भगवान भी वैदिक हैं इसलिए उस श्रुति के अनुसार मंगलाचरण कर रहे हैं मंगलाचरण होता है या तो पहले से ही उस आ, कोई मंगल श्लोक है उनका उच्चारण ग्रंथ के प्रारंभ में या स्वयं बना करके तो भाष्कर भगवान यजुर्वेद के शांति मंत्र का ही ग्रंथ के प्रारंभ में उच्चारण करके एक प्रकार से मंगलाचरण कर रहा है। वो है पूर्ण इत्यादि मंत्र पहले इसका अर्थ हम लोग देख लें ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमाद पूर्णमेवा वशिष्यते ओम शांति शांति शांति तो इसमें ओम ये जो प्रारंभ में उच्चारण है प्रणव का तो तेन त्रयी विद्या प्रवर्तते ऐसा एक छांदोग्य उपनिषद में वाक्य आता है तो तेन यान ओंकारेण त्रयी विद्या प्रवर्तते का अर्थ है वेद का जो भी उच्चारण होता है वह वेद उच्चारण करता अपने ओंकार का उच्चारण करते हुए ही वेद का उच्चारण प्रारंभ करता है यह नियम है चाहे रुद्री आदि भी पढ़ना हो तो ओम गणान गणपति इत्यादि हरेक कोई भी वेद पाठ करना होगा तो वेद पाठ के प्रारंभ में वेद पाठ ही नियत रूप से ओंकार का उच्चारण करते हैं वह ओंकार है परम मंगल स्वरूप जो परमात्मा वह मंगलानांच मंगलम है पवित्रान पवित्रम यो मंगलांचे मंगलम परमात्मा है मंगलों का भी मंगल और उस परमात्मा का अत्यंत प्रिय नाम है ओंकार और जिस व्यक्ति के अनेक नाम हो उन अनेक नामों में से जो उसका प्रिय नाम है वो कोई लेता है तो उसे प्रसन्नता होती है ऐसे परमात्मा के अनेक नामों में से ओंकार यह नाम सुन करके परमात्मा प्रसन्न होते हैं ऐसा छादोज्य उपनिषद के उदगी प्रकरण की व्याख्या में भाषकर भगवान ने कहा है तो ओंकार यह परमात्मा का नाम है तो ओंकार के परमात्मा के अत्यंत प्रिय ओंकार नाम से नाम का उच्चारण करके एक प्रकार से मंगल स्वरूप परमात्मा का स्मरण करना कर रहा है ये हुआ और ईशावाशोपनिषद है जो ब्रह्मात्म एकत्व की प्रतिपादक है तो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादन करने वाली ईशावाशोपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्म एकत्व। मंगलाचरण में ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का निर्देश यदि होता है तो उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है तो यहाँ पूर्ण मदह पूर्णमिदम इसमें भी ब्रह्मात्मा एकत्व का प्रतिपादन हो रहा है इसलिए ईशावाश्योपनिषद के प्रतिपाद्य अर्थ का स्मरण मंगलाचरण में होने से यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होगा पूर्णमद पूर्णमिदम में पूर्णम अद पूर्णम इदम् ऐसे प्रथम पाद में चार पद हैं एक पूर्णम दूसरा अद तीसरा पूर्णम और चौथा इदम् ये प्रथम पाद में चार पद हो गए तो पूर... अधह और इदम ये दोनों सर्वनाम हैं। एक अदस सर्वनाम है उसका प्रथमा का एक वचन है नपुं सटलिंग में अध और एक सर्वनाम है उसका भी प्रथमा का एक वचन है इदम तो इसमें अध शब्द बताता है तत्वमसी वाक्यातर्गत तत्पदार्थ को अध शब्द से तत्पदार्थ का परामर्श करना और वह जो तत्पदार्थ है उसका वाच्यार्थ तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान माया मायोपाधिक चैतन्य है सोपादिक और इदम शब्द तत्वमशी वाक्यांतर्गत तव पदार्थ का परामर्शक है उसका वाचार्थ है अल्पज्ञ अल्पशक्ति, जीव और वो भी सोपाधिक है अविद्यापाधिक चैतन्य को इदम शब्द बताता है और मायोपाधिक चैतन्य को बताता है शक्ति संबंध से अध शब्द और लक्षार्थ होता है निरुपाधिक चैतन्य तो अद शब्द लक्षणा से बताएगा तत्पद लक्षार्थ को तत्वमशी वाक्य अंतर्गत भागत्याग लक्षणा से जब शब्द और इदम शब्द बताएंगे अपने अपने लक्षार्थ को तो दोनों का लक्षार्थ होगा चैतन्य मात्र अध शब्द की, की उपाधि जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्द से कही जाने वाली उसे भी छोड़ना है उपाधि अंश को और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था अविद्या शब्द से कही जाने वाली उसे भी छोड़ना है जो इदम शब्द का वाच्यार्थभूत जीव की उपाधि है उसे छोड़ दिया चैतन्य उपहित है चैतन्य तो उपहित चैतन्य दोनों एक है चैतन्य चैतन्य में कोई अंतर नहीं है तो अधः शब्द बता रहा है लक्ष्यार्थ को तत्पद लक्ष्यार्थ को माया रूप उपाधि से रहित निर्विकार चेतन को और इदम शब्द बता रहा है तुम पद के लक्षार्थ को अविद्या रूप उपाधि से विलक्षण चैतन्य को और उन दोनों चैतन्य को कहा जा रहा है पूर्ण अधः पूर्णम का अर्थ निकलता है तत्पद लक्षार्थ पूर्ण है ब्रह्म निरुपाधि ब्रह्म पूर्ण है और इदम का अर्थ है उपाधि विलक्षण तुम पद लक्षार्थ वह भी पूर्ण है तो अध पदार्थ भी पूर्ण है इदम पदार्थ भी पूर्ण है तो दो पूर्ण हो गए तो पूर्ण शब्द का अर्थ होता है अपरिचिन्न परिच्छेद रहित तो परिचिन कहा जाता है परिच्छेद से युक्त को परिच्छेद कहा जाता है भेद को इसलिए परिचिन का अर्थ निकलता है भिन्न भेदयुक्त परिच्छेदयुक्ता वो परिच्छेद होता है तीन प्रकार से परिच्छेदक तीन है इसलिए तीन प्रकार का परिच्छेद माना जाता है देश काल वस्तु देश से परिच्छि वह हुआ करता है जो अव्यापक है एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है उसे देश परिचिन्न कहा जाता है तो ये जो शरीर है एक स्थान पर रहता है तो दूसरे स्थान पर नहीं रहता उसे कहा जाता है देशत तो परिचिन्न और आकाश सब स्थान पर हैं ऐसा कोई स्थान है नहीं देश है नहीं जहां आकाश ना हो इसलिए आकाश हैं देशतः अपरिचिन्न लेकिन वेदांत के अनुसार आकाश देश से अपरिछिन्न होने पर भी काल से परिचिन्न ही हैं काल से परिचिन उस वस्तु को माना जाता है जो किसी समय रहती हैं किसी समय नहीं रहती हैं वह वस्तु काल से परिचिन्न होती है आकाश तस्माद ये तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत इस श्रुति के अनुसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और आकाश आदि कार्य होने से जिस और उसका उपादान कारण परमात्मा होने से वह लीन होगा परमात्मा में ही तो अपने उत्पत्ति से पहले तथा लय के बाद में आकाश नहीं रहेगा तो स्थिति काल में है उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले नहीं है और विध्वंस के बाद भी नहीं रहेगा तो वो हो गया काल से परिचिन्न देश से अपरिछिन्न होने पर भी काल से परिचिन तो तो परिचिन है आ? देश तो भी परिचिन्न होगा लेकिन वहां पर फिर देश ही नहीं है परिचेदक देश रहेगा तब न देश से परिचिनता दिखाई जाएगी आकाश के साथ ही साथ हुँ? देश प्रगट होता है प्रगट होने के बाद देश परिचिन्नता आएगी तो ये काल परिचि देश परि आकाश है देश से अपरिछिन्न होने पर भी और आपका ये जो है वस्तु परिचिनता भी उसमें है वायवादी से वो भिन्न है इसलिए देश से परिचिनता है काल से पर... क्या नाम देश से अपरिछिन्न है काल से परि परिचिन्न है वस्तु से भी परिचिन्न है लेकिन शब्द का अर्थभूत जो तत्पद का लक्षार्थ है ब्रह्म वह देश से भी अपरिचिन्न है काल से भी अपरिछिन्न है और वस्तु से भी अपरिचिन्न है इसलिए कि ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो ब्रह्म से भिन्न हो और स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो जितना भी अनात्म वर्ग है क्षेत्र वो सारा का सारा क्षेत्र ब्रह्म में ही कल्पित है और कल्पित की सत्ता अधिष्ठान से अलग नहीं होती अध्यारोपित वस्तु अधिष्ठान रूप ही हुआ करती अधिष्ठान से अलग नहीं होती इसलिए ब्रह्म से भिन्न जो वस्तु होगी उससे परिचिनता ब्रह्म में आ सकती है लेकिन ऐसी कोई वस्तु परमार्थतः है ही नहीं इसलिए ब्रह्म में वस्तुतः भी अपरिछिन्नता है तो ब्रह्म जो शब्द का लक्षार्थ है वह देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है पूर्ण शब्द का अर्थ है देश काल वस्तु से जो अपरिछिन्ह है वह तो अधः यानी तत्पद लक्ष्यार्थ पूर्ण है का अर्थ है देश काल वस्तु से अपरिछिन्ह है और ईदम पूर्ण का भी अर्थ निकलेगा कि तुम पद लक्षार्थ भी देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है अब ये जो दोनों है तत्पद अध का अर्थभूत तत्पद लक्षार्थ इदम शब्द का अर्थभूत तोमपद लक्षार्थ इन दो को यदि अलग अलग मानेंगे तो दोनों भी अपूर्ण हो जाएंगे वस्तु तो अपरिछिन्नता आएगी ना इसलिए दो पूर्ण वस्तु नहीं हो सकती यदि पूर्ण है तो एक ही रहेगा पूर्ण और दो है तो फिर वस्तुत परिचिन्नता आने से उसमें अपूर्णता ही सिद्ध होगी और यहां पर अध शब्दार्थ और इदम शब्दार्थ दोनों को भी पूर्ण बताया जा रहा है इसलिए किसी की भी पूर्णता शीत नहीं हो पा रही है दोनों में अपूर्णता की आपत्ति आ रही है इस अपूर्णता की आपत्ति को दूर करने के लिए द्वितीय पाद में कहा जा रहा है पूर्णात पूर्णम उदचते पूर्णात यानि अध शब्दार्थात ब्रह्मण पूर्णम यानि इदम शब्दार्थ भूत जो तम पदार्थ है वह पूर्ण ही उदच्यते यानी उत्पद्य थे पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है जो पूर्ण है ब्रह्म वह निरवयव होने से निरवय का परिणाम नहीं होता इसलिए उसका उससे कोई उत्पन्न हुआ का मतलब निकलेगा वह विवर्त उपादान कारण है और उसका कार्य विवर्त है औपाधिक है पूर्ण से यदि किसी की उत्पत्ति हो रही तो वो औपाधिक यानि कल्पित उत्पत्ति मानी जाएगी वास्तविक नहीं जैसे महाकाश से घटाकाश उत्पन्न होता है और वह महाकाश से उत्पन्न होने वाला घटाकाश भी पूर्ण है जैसे महाकाश पूर्ण है यानी व्यापक है देश से अपरिछिन्न है ऐसे घटाकाश भी स्वरूपतः देखा जाए तो देश से अपरिछिन्न ही है और उस महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति है उसके उपाधि की उत्पत्ति घट की उत्पत्ति और घट की उत्पत्ति का आरोप स्वतः अनुत्पन्न जो आकाश है उसमें हो रहा है ऐसे ही ईदम पदार्थ जो जीव है वह पूर्ण से उत्पन्न होता है का अर्थ है ब्रह्म से उत्पन्न होता है का अर्थ है कि जीव की उपाधि ब्रह्म से उत्पन्न होती है जैसे घटाकाश की उत्प उपाधि घट उत्पन्न हुआ और उसकी उत्पत्ति का आरोप घटाकाश में हुआ और उस घटाकाश को हम घट से अलग करके विवेक से देखते हैं तो वह घट रूपी उपाधि से विविक्त तो जो आकाश है उसमें और महाकाश में कोई अंतर नहीं है वह देश से अपरिचित नहीं है और जब तक घट रूपी परिचिन उपाधि के साथ उसे देखते हैं तो वह परिचिनता प्रतीत होता है उपाधि की परिचिनता का आरोप उपहित में किया जाता है ऐसे देशकाल वस्तु से अपरिछिन्न ब्रह्म का ही देशकाल वस्तु से परिछिन्न जो उपाधि हैं कार्यक्रम संघात उससे अविद्यक संश्लेष जब तक मोहवशात माना जाता है तब तक वह परिछिन्नता प्रतीत होने पर भी तुम पदार्थ जब भागत्याग लक्षणा से तुम पदार्थ का शोधन करके तुम पदार्थ को उसकी देश काल वस्तु से परिचिन्न कार्यक्रम रूप उपाधि से अलग देखते हैं तो वह उपाधि से विविध चैतन्य अलग नहीं है ब्रह्म ही है इसलिए पूर्णात पूर्णम उदत चेते का अर्थ है उपाधि के कारण जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न ब्रह्म है वही देशकाल वस्तु से परिचिन उपाधि के कारण देशकाल वस्तु से परिचिन्न सात होता है उपाधि के उत्पन्न होने से उत्पन्न सा प्रतीत होता है लेकिन वह उत्पन्न नहीं होता तो इसलिए कार्य का कारण से अभेद होता है कार्य कारण से अनन्य होता है तद अननन्यत्व आरम्भ शब्दादिभ्य ये ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय में आ आ तद अननन्यव अधिकरण है इसे आरम्भाधिकरण कहा जाता है उसके अनुसार कारण की सत्ता से अलग कार्य की सत्ता नहीं होती इसलिए ये जो जीव हैं यानि जीव की उपाधि हैं वह कारण से अलग नहीं है ब्रह्म से अलग नहीं है और वह जीव भी ब्रह्मरूप ही तो कहा ऐसा है यदि जीव भी पूर्ण है तो पूर्ण जीव की पूर्णता की अनुभूति क्यों नहीं होती एक प्रश्न हुआ उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तृतीय पाद है उत्तरार्ध है एक प्रकार से पूरा उत्तरार्ध में इसी प्रश्न का उत्तर है जीव यदि पूर्ण है उसकी पूर्णता की अनुभूति होनी चाहिए न वो क्यों नहीं होती तो कहते हैं जीव के पूर्णता की अनुभूति हो जाती है अधिकारी को जो पूर्णस्य से पूर्णम आदाय तो पूर्णस्य जीवस्य जीव से पूर्णम रूपम आदाय तो पूर्ण जीव का जो पूर्ण रूप है वो औपाधिक रूप नहीं है वो है निरुपाधिक रूप कार्यक्रम संघात रूप जो उपाधि है इस उपाधि का परित्याग करके भाग त्याग लक्षणा से और उपहित अंश मात्र का आदान करके आदान कहा जाता है ग्रहण को तो उपहित अंश का ग्रहण उपाधि अंश का परित्याग करके तो उपहित अंश है पूर्ण अंश उपाधि से विविक्त अंश उस पूर्ण जीव का जो उपाधि से विविक्त स्वरूप है वो है पूर्ण उसको आदाय फिर पूर्णम एवं अवशिष्य आदायनि गृहीवा आंगुपसर पूर्वक दाधातु है उसका अर्थ निकलता है ग्रहण ग्रहण करके उपाधि का त्याग करके और उपहित का ग्रहण करके पूर्णम एवं अवशिष्यते का अर्थ निकलता है जो पूर्ण ब्रह्म है उसी का अवशिष्यते का अर्थ है अनुभूयते उसी का मय के रूप में अनुभव किया जाता है अवशिष्यते इसमें अव उपसर्ग के कारण श्या धातु का अर्थ अनुभव हो रहा है तो ये कहा था कि जीव यदि पूर्ण है तो उसकी पूर्णता की अनुभूति क्यों नहीं होती वो तो कहा जब तक उसे अपूर्ण उसकी उपाधि के साथ जोड़ करके देखेंगे तो उसकी पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी जब उसके उपाधि से अलग करके उसके पारमार्थिक स्वरूप से उसका ग्रहण करेंगे तो जीव की पूर्णता की ही अनुभूति होती है तो पूर्णम एव अवशिष्यते अने अनुभूयते, जो ऐसा तत्त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ग्रहण करता है उसे अपनी पूर्णता की ही अनुभूति होती है ब्रह्मात्म एकत्व की ही अनुभूति होती है इसलिए वो पूर्ण वस्तु एक ही है अलग नहीं तो पूर्णम एवं अवशिष्यते। इस प्रकार ये जो पूर्ण मद पूर्णमिदम ये श्लोक मंत्र हैं इसमें ईशावास्योपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्म एकत्व, उसे बताया गया आगे कहते हैं ओम शांति शांति शांति तो तीन प्रकार का ताप होता है आधिदैविक उपद्रव आध्यात्मिक उपद्रव और आधिभौतिक उपद्रव इन तीनों प्रकार के उपद्रव की शांति हो जाए, निवृत्ति हो जाए, उपशम हो जाए, इसके लिए तीन बार शांति मंत्र शांति का उच्चारण है शांति शांति शांति ये शांति मंत्र का अर्थ हुआ अब सम्मन भाष्य आ रहा है ईशावास्य उपनिषद जो चालीसवां अध्याय है उससे पहले उनतालीस अध्याय है उन अध्या उन्तालीस अध्यायों को कहा जाता है कर्मकांड कर्म के प्रतिपादक हैं और वे चालीस उनतालीस अध्याय में आए हुए जितने भी मंत्र हैं वे मंत्र या तो कर्म या कर्मांग के प्रतिपादक हैं इसलिए कर्मकांड कहलाते हैं चालीसवें अध्याय में आया हुआ आए हुए जो मंत्र हैं वे कर्म या कर्म उपयोगी अंगों के प्रतिपादक नहीं है अपितु निर्विशेष कर्म अनुपयोगी आत्मस्वरूप के प्रतिपादक हैं इसलिए इन्हें कर्म का शेष नहीं माना जाता जो कर्म या कर्म के प्रकाशक मंत्र हैं उन्हें कर्म का शेष यानी अंग माना जाता है साधन माना जाता है और जो कर्म या कर्म उपयोगी पदार्थ को नहीं बताते हैं ऐसे मंत्रों को कहा जाता है अकर्मशेष, कर्म के अशेष अंग नहीं है कर्म अनंग ये चालीसवें अध्याय के अठारह मंत्र कर्म के शेष नहीं हैं अपितु अशेष हैं अनंग हैं ये शुरू में भस्कर भगवान संबंध भाष्य में बता रहे हैं ये सब चर्चा हम लोग कल करेंगे